संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है हरिवंश राय बच्चन की बाल कविताएं। प्यासा कौआ आसमान में परेशान सा कौआ उड़ता जाता था आसमान में परेशान सा कौआ उड़ता जाता था बड़े जोर की प्यास लगी थी पानी कहीं न पाता था उड़ते उड़ते उसने देखा एक जगह पर एक घड़ा उड़ते उड़ते उसने देखा एक जगह पर एक घड़ा सोचा अंदर पानी होगा जल्दी जल्दी वह उतरा उसने चोच घड़े में डाली पी न सका लेकिन पानी उसने चोच खड़े में डाली पी न सका लेकिन पानी पानी था अंदर पर थोड़ा हार न कौ ने मानी हार न कौ ने मानी उठा चोच से कंकड़ लाया डाल दिया उसको अंदर उठा चोच से कंकड़ लाया डाल दिया उसको अंदर बड़ी गौर से उसने देखा पानी उठता कुछ ऊपर फिर तो कंकड़ पर कंकड़ ला डाले उसने अंदर को फिर तो कंकड़ पर कंकड़ ला डाले उसने अंदर को धीरे धीरे उठता उठता, उठता उठता पानी आया ऊपर को बैठ घड़े के मुंह पर अपनी प्यास बुझाई बैठ घड़े के मुंह पर अपनी प्यास बुझाई मुश्किल में मत हिम्मत हारो बात सिखाई कौ ने हाँ हाँ बात सिखाई कौं ने ऊट उट गाड़ी ऊटो का घर रेगिस्तान फैला बालू का मैदान वहाँ नहीं जाती है घास पानी नहीं लगे यदि प्याज कहीं कहीं बस उग आती है छोटी झाड़ी कांटेदार भूख लगे तो ऊंट राम को खाना पड़ता हो लाचार चलते चलते दो ऊंटों ने आपस में की एक सलाह कहा एक ने चले बंबई कहा दूसरे ने भाई वाह चलते चलते चलते चलते चलते चलते चलते चलते दोनों पहुँचे सागर तीर लोग देखकर उनको बोले इनका कैसा अजब शरीर छोटा सा सिर लंबी गर्दन लंबी टांगे उचकल चाल नन्ही सी दुम पीठ तिकोनी सब तन पर बादामी बाल देख जानवर यह अजूबा सुझा लोगों को खिलवाड़ खूब रहे, रहे का जो खिंचवाए इनसे गाड़ी पहिएदार अब जुत गाड़ी में ऊट राम रहे, रहे खींचते इस उस ओर गाड़ी में नौदस बच्चे हंसते गाते करते शोर हंसते गाते करते शोर चिड़िया का घर चिड़िया ओ चिड़िया कहाँ है तेरा घर उड़ उड़ आती, आती है जहाँ से फरफर चिड़िया ओ चिड़िया कहाँ तो है तेरा घर उड़ उड़ जाती है जहाँ को फरफर वन में खड़ा है जो, जो, जो बड़ा सा तरुवर उसी पर बना है घर पातों वाला घर उड़ उड़ आती हूँ वहीं से फरफर उड़ उड़ जाती हूँ वहीं को फरफर उड़ उड़ जाती हूँ वहीं वही को फर्फर। गिलहरी का घर एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर देखभाल कर उसने, उसने पाया खाली है उसका कोटर कभी, कभी इधर से, से, से कभी उधर से, फुदक फुदक, फुदक घर घर जाती चिथड़ा गुदड़ा सुतली तागा ले जाती जो कुछ पाती ले जाती वह मुँह में दाबे कोटर में रख रख आती देख बड़ा सामान इकट्ठा किलक किलक कर वह गाती चिथड़े गुजड़े सुतली धागे सबको अंदर फैला कर काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर फिर जब उसके बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी और उन्हीं के साथ लेटकर लोरी उन्हें सुनाएगी लोरी उन्हें सुनाएगी अभी, अभी आप सुन रहे सुन थे, थे। हरिवंश राय बच्चन, बच्चन की बाल कविताएं, स्वर, भारती परिमल